इसलिए ब्राह्मण के मुख में अन्न चला जाए साधु के मुख में अन्न चला जाए तो इससे बड़ा खेत और कोई दूसरा नहीं है यहाँ तक महाराज जी लिखा है कि एक मुठी अन्न भी वैष्णव रूपी साधु रूपी मुख की अग्नि में जो आहुति देता है सदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते चने जने वह एक मुठ्ठी अन्न जो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 अनंत अक्षय सुख स्वर्ग में प्राप्त करता है किसी को इच्छा है कि हमारा स्वरूप बहुत अच्छा हो जाए अथवा जन्मांतर में, में बढ़िया सुंदर स्वरूप मिले अभी तो जैसा तैसा बना दिया भगवान ने बहुत तो सुंदर स्वरूप हमारा हो ऐसी किसी की इच्छा हो तो भीष्मी जी कहते आश्विन मास में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 पायसम सर्पिशा मिश्रम दिजेभ्यो यह प्रयत्ती गृहम तस् नरक्ष धरसें कदाचिन जो बढ़िया अघोटा दूध की सुंदर गाढ़ी गाढ़ी खीर जिसमें घी भी पड़ा हुआ हो और शहद भी पड़ा हुआ हो ऐसी खीर बड़ी ठंडी करके ब्राह्मणों को संतों को प्रेम ऐसी जिमाता है उसके घर पर कभी आतुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है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 गावो गाविकार तपस्वी भस्म सर्वेभ्य एव तस्मान महेश्वरों देव तपस्ता तपस्ताभी भीष्मी कह रहे हैं कि संसार में जितने ऋषि मुनि महात्माएं है, तपस्वी हैं उन तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ गाय है इसका मतलब गाय महान तपस्विनी है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 वो टपक कर उस गड्ढे में एकत्रित हुआ और गोचरम से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है चरमन वती महाभारत में व्यासी कह रहे हैं कि चरमणवती नदी गायों के शरीर से प्रकट हुई है गोचरम से प्रकट हुई है इसी चरणवती नदी को चंबल कहा गया चंबल जिसको हम लोग आजकल चंबल कहते हैं इसी को पुराणों में चरमनवती नदी कहा गया इसलिए लिखा है कि जाने अनजाने गोवध जिससे हो गया है वो यदि बहुत पश्चाताप करे गोवध का प्रायश्चित करे और चंबल नदी में जाकर स्नान कर ले तो फिर उस पाप का परिणाम उसे नरक में नहीं भोगना पड़ता वो मुक्त हो जाता है इतना महत्व है चंबल नदी के जल का उसमें स्नान करने वाले गोवध से मुक्त हो जाते हैं यह वर्णन किया गया कहते अतश्चरणवती राज गोचरम्य प्रका प्रवर्तिता गायों के चर्म से चरणवती नदी प्रकट हो गई अमृतम वही गवाम क्षीरम इह त्रिदृषा पति त्रृदृषाधिप तस्मा दी अमृतम स देवराज इंद्र ने कहा किस ब्रह्मांड का अमृत गाय का दूध ही है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 ठाकुर सेवा के निमित्त जो आ वो ठाकुर को। देव द्रव्य के दुरुपयोग का बड़ा भारी दोष बताया गया है इसलिए ब्रह्मस्वम न हरतव्यम पुरुषेण विजानता ब्रह्मस्वम हृतम हंसी नृगम ब्राह्मण गौरी कहते हैं नृग कितना बड़ा दानी था लेकिन धोखे से ब्राह्मण की गाय उसके गोष्ठ में आ गई।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 जय जय श्री सीतारा बड़ी गोपाल जय स्वरलोक किम स्वस्ति मम संदेहो गवाम लोकम प्रति प्रभो तत्व इच्छा गोदा युतो कहते महाराज हमने गोलोक की बात बहुत सुनी है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 भगवान का लोक गोलोक है और भगवान के साले साहब का लोक यमलोक है कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं सर्वमसा नि भक्षता पुमान सदा भवितो धर्म युक्त माता पिता रर्चिता सत्य युक्त सुश्रूषिता ब्राह्मणा अनिंद अक्रोधनो गोसु तथा धर्मे रतो गुरु धर्में गुरुशुश्रूषक यीव्येत दाने रतो पराधे। मृदुर दान्तो चा पराधे देव यमीचापराधे मृदुर्दातपरायण सर्वातिदया तथा प्रयाति दयावादुणो मन वस्त प्रया गवातम अव्यय गोलोकम गवां लोकम स ग ऐसे अक्षय अविनाशी गोलों को प्राप्त करता है कौन मनुष्य कहते जिसने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन में मध्य और मांस का सेवन नहीं करूंगा व्यतन नहीं करूंगा वो व्यक्ति भी गोलोक जाने का अधिकारी ये सब लक्षण होना चाहिए मांस भक्षी को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती मद्यपान करने वाले को व्यतन करने वाले को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए मध्य मानस का सेवन नहीं करना चाहिए यसन भी नहीं करना चाहिए न सर्व मानसानी न भक्शी तो कुमान सदा भवितो धर्म युक्त भावितो धर्म पहला लक्षण मध्य मांस आदि का सेवन न करे दूसरा लक्षण है सदा धर्मशील बनकर के रहे अधर्म का आचरण न करे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 जी कह रहे हैं विक्रियाम ही यो हिंसा धक्षत वा निरंकुश घातयानम ही पुरुषम ये नु मूरक्षिण घातक खादको वापी तथा चावन्यतेम्यते रोमानी तावद वर्षाणी मज्यते कितना भयंकर पाप है गोवध भीष्म पितामह कह रहे हैं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 महाराज इस महाभारत के श्लोक के अनुसार जिन, जिन शासकों के शासन काल में गोवध का समर्थन किया गया है कट्टी घरों के लाइसेंस दिए गए हैं गोमांस का निर्यात बढ़ाया गया है वे सबके सब अपने कुटुम्ब खानदान के नरक के अधिकारी हैं उनके नाम पर चाहे जितनी माला पहना लो और आंसू बहालो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 और अंत में इस अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है फलम बुद्धि शुश्रूषते य पितरम न चा सूएत कदाचन मातर भ्रातरम बापी गुरुम आचार्य मे चलम बुद्धि स्वर लोके स्थानित न पश्येत नरकम् गुरु शुश्रूषयात्मान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 उस समय गो माताओं ने अपना वृषभ श्री शंकर भगवान को प्रदान किया वृषभ तस्मय सह गोविद प्रजापति प्रसादया मात मनस्तेन से नारत और कहते भगवान शंकर को प्रसन्न किया शंकर जी ने वृषभ को अपना वाहन बनाया और ध्वजन च वाहन चमत् वृषभद ध्वजा अपने ध्वज को भी वृषभ वृषभ ब्रशव में अपने ध्वज में वृषभ का चिन्ह अंकृत किया भगवान शंकर का नाम वृषभद ध्वज है और वाहन के रूप में भी उन्होंने वृषभ को स्वीकार किया गोदान की विधि का भी कई बार वर्णन किया गया है और गौओ की तपस्या गौओ ने तपस्या करके वर प्राप्त किया है कहते एक समय की बात है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 भगवती महालक्ष्मी पहुंची और बोली के हे गोमाता आपके रोम रोम में संपूर्ण तीर्थों ने और देवताओं ने निवास किया है किंतु मैं थोड़ी गुमान बस रह गई हमें सोच रही थी मैं तो सबसे बड़ी मुझे न्योता आएगा तो मैं जाऊंगी पर तो सब जगह भर गई और जब नहीं न्योता मिला तो मैं बिना निमंत्रण के आई हूँ इसलिए हे गो हमें आप अपने शरीर में आश्रय दे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 नवाम इच्छा भद्रम ऐसी गम्यता यत्र कल्याण हो आपका जहाँ मन रुचे वहाँ चली जाओ हमें आपकी आवश्यकता नहीं लक्ष्मी जी घबरा गयी और उन्होंने कहा आज पुरानी कहावत सच्ची हो गई क्या कहावत बोले सत्यम च लोकवादो यम लोके चरती सुब्रता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 और आप लोग हमारी महिमा न समझकर हमारा तिरस्कार कर रही हैं यहाँ से चले जाओ गायों ने कहा लक्ष्मी जी आप तो नाराज हो गयी न गाव ऊच नाव मन्यामे देव नाव मन्याम है देवी नाम परिभवा मे अधुवा चलचित्ता सत वर्जयामहे गोमाताओं ने कहा लक्ष्मी जी न तुम हम आपका अपमान कर रही हैं न आपको कह रही हैं कि आप कहीं चली जाओ आप अधूवा हैं चल चित्ता हैं इसलिए हमें आपकी जरूरत नहीं है बाकी हमारा आपका तिरस्कार करना हमारे कहने का लक्ष्य नहीं है और अधिक बात करने से क्या फायदा है जहाँ आपकी इच्छा हो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 मेरा संसार में कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा मैं अत्यंत उपेक्षित तो हो जाऊंगी इसलिए स्त्री उच भगवती लक्ष्मी ने कहा अवज्ञाता भविष्या सर्वलोकस्य मानद प्रत्याख्याल युष्माक प्रसाद क्रियता मम हे भगवती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 पर लक्ष्मी जी गोमाताओं से कृपा की भीख मांग रही हैं महाभागा भवन भवत्यो वही शरण्या शरणागताम परिरायन तुम नित्यम भजमान आनंदिताम भजमा नम लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे गो हम आपकी शरण में आई हैं आप हमें अपनी शरणागति प्रदान करें हम तुम्हारी भक्ता हैं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 गो गोमाताओं ने कहा गो माताओं ने कहा कि हे भगवती लक्ष्मी अवश्यम मानना कार्या तवास्मा यशस्विनी शकृन्मूत्रे निवस पुण्य में तद्भि न ने कहा जब आप ऐसा कही हैं तो अब हम आपको दुखी नहीं करना चाहती हैं। आपका विचार ही है तो आप गोबर और गोमूत्र में निवास करें लक्ष्मी जी ने सौभाग्य माना ये नहीं कहा कि हमको यहाँ रहने की जगह दी आपने लक्ष्मी जी ने गोबर और गोमूत्र में निवास किया वैसे तो लोग कहते गोमय वसते लक्ष्मी लेकिन इस प्रकरण में स्पष्ट लिखा है गो माताओं ने कहा मूत्र और गोबर में निवास करो इसका बहुत गंभीर तात्पर्य है महाराज जी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 रासायनिक खाद से कैंसर उत्पन्न होता है ये महाराज बोल रहे हैं तो इसलिए ये, ये हम तो कहते हैं किसानों का धर्म ही नहीं सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि वह तत्काल राष्ट्र हित देश हित में और देश के कृषकों के हित में इस प्रकार के रासायनिक शुर्क, छिड़कावों पर प्रतिबंध करे और बचे कुछ भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन करके आदर करके वैज्ञानिकों को लगा करके इस प्रकार के भारतीय देसी गा, गायों के गोबर गोमूत्र से इस प्रकार के पदार्थ उनका आविष्कार करें कि जिससे गोवंश का संरक्षण हो गोवंश अत्यंत अत्यंत, अत्यंत उपयोगी हो और राष्ट्र का वास्तविक विकास हो लोगों को सात्विकता प्राप्त हो सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो करना तो ये करना चाहिए तो महाराज ये गाय इतनी बड़ी निरपेक्ष है ध्यान दें भगवान ने भागवत जी के ग्यारहवें स्कंध में उद्धव जी से कहा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शीनम अदुग्रजा्य हम नित्यम पूज ये चंघ्री जो निरपेक्ष है मननशील मुनि है शांत है निर्वैर हैं समदर्शी हैं ऐसे भक्तों के संतों के पीछे पीछे में चलता हूँ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 गायन के संग धावे कि स्वामी जी कह रहे गायन के संग धावे गायन में सचुपावे गायन की खुर रेणु अंग आगे गाय पाछे गाय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 निरंतर भगवत लीला का चिंतन करने वाली है युगल गीत में ये बात भागवत में कही गये वो मुनि है शांत है गाय इतनी शांत होती है अशांत मनुष्य भी जुगाली करती हुई गाय पर त्राटक करे तो वो भी शांत हो जाता है गाय निर्वैर है इतनी निर्वयर है कथनचित कथाइयों को सदबुद्धि आ जाए और वे गोपालक बन जाए तो गो माताएं अपने दूध दही घी से उन्हें भी निहाल कर देंगी निर्वही रहें, गाय संदर्शी हैं ये सारे संत लक्षण गाय में घटित हैं इसलिए गाय की चरणरज भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं बुरा नहीं मानना हम देखने में संत के बेस्ट में दिखाई दे रहे हैं ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो संत होना बहुत ऊंची बात है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 और पंजाबी भी कई कई क्षेत्रों में देश के आपने गोरक्षा की क्रांति की हमारे भिज में भी कसाई आपके नाम से पूरे देश में थर रहते हैं और सेवा पूजा भी कसाईयों की इतनी बढ़िया कर देते हैं कि तो वो गाय पर अत्याचार तो कर ही न पाएं वो कुछ भी करने लायक रहते नहीं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 लिखा हुआ है गाय का वध करने वाले गायों की तस्करी करने वाले गायों पर अत्याचार करने वाले इनको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए वेद कह रहा है वेद भगवान की आगे है नारायण इसलिए गोलोक सबसे श्रेष्ठ है और उस गोलोक में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 उस भगवान की भक्ति भगवान नाम संकीर्तन है अन्नदान की महिमा अब महाराज ध्यान से सुन ले इसके बाद श्री युष्ठिर ने पूछा हे पितामह आप कृपा करके यह बताइए कि अहिंसा की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है अहिंसा लक्षणम धर्मम वेद प्रामायण्य दर्शनात, वेदों के प्रामायण से सर्वोपरि धर्म अहिंसा है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 भेरी मृदंग शब्दांश्च तंत्र वि, तंत्री शब्दाश्च पुष्कला वही वैं मंदा मांस भक्षा कथम न रहा भीष्मी कह रहे हैं अब ध्यान से सुन लो क्षत्रियो में श्रोवणी भीष्म जी है कई बार क्षत्रियो के भीतर ये ब्रह्म घुस जाता है तो भाई मांस न खावे ये ब्राह्मण का धर्म है हम तो ठाकुर हैं क्षत्रिय हैं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 रियासतदार राजा महाराजा लोग थे उनकी संतान को वे लंदन ले गए अब वहाँ उन्होंने उनको मांस भक्शी बनाया और वे मानस बक्शी वहाँ से होकर जब यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने मानस भक्षण का प्रचलन किया इससे पुरानी परंपरा नहीं है विष्णु जी स्वयं मांस भक्षण का निषेध कर रहे हैं वे कहते हैं की भेड़ी मृदंग वीणा आदि वाद्य बज रहे हैं विमान में बैठे हुए हैं फूलों की वर्षा हो रही है इस अवस्था में मांस भक्शी कभी उत्तम लोगों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये लोक तो अहिंसा वृक्ष पालन करने वालों को हैं। मांस भक्षियों को यह लोक नहीं है इसलिए हे राजन मांस शब्द का अर्थ समझ लेने के बाद व्यक्ति मांस नहीं खाएगा मांस भक्ष समात भक्ष मस्य मानस अनुबुद्ध स्वभारत माम और सह माम माने मुझे सह माने वह जब कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो उस प्राणी की जीवात्मा कहती है कि तू मुझे खा रहा है तो ठहर जा मैं भी तुझे खाऊंगा अब और ज्यादा चतुर के लोग पैदा हो गए वे कहते हैं अंडा खाने में दोष नहीं वो प्रत्यक्ष प्राणी नहीं राक्षसवी गर्भ नहीं खाते गर्भ भक्षण राक्षस्वी नहीं करते अंडे खाने वाले मांसभक्षियों की अपेक्षा अत्यधिक अच्छा अच्छा अपराधी हैं, क्योंकि वो मुर्गी के गर्भ को खा रहे हैं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 उन, उन उपचार द्रिव्यों की प्राप्ति भी इस युग में कठिन है ये तो अश्वेध यज्ञ कितना कठिन है कहते अश्वमेध यज्ञ हर महीने एक अश्वमेध करे उसका जो पुण्य है और आजन्म के लिए संकल्प ले ले कि हम मर भले ही जाए पर जीवन में कभी मध्य मांस का प्रयोग नहीं करेंगे ये संकल्प कर ले तो हर महीना अष्टमेध यज्ञ करने वाले को जिस पुण्य की प्राप्ति होगी वो कुछ न करे केवल मध्यमांस का त्याग आजीवन कर दे तो उसे उसी फल की हर महीने अश्वी धैज का फल प्राप्त हो जाए इतनी बड़ी महिमा है महाराज जी ये वर्णन किया गया बहुत विस्तार से कहा गया इसको कहना एक एक क्रम से ही सुनना चाहिए इस प्रकार से प्रसंग का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 एक सौ छब्बीसवा एक सौ सत्ताईसवा अध्याय इस इन अध्यायों में महाराज जी धर्म विषयक एक महागोष्ठी का वर्णन है एक बार संपूर्ण देवता लोकपाल दिक, दिक्पाल, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी संपूर्ण ऋषि संपूर्ण देवता संपूर्ण पितर एक जगह बैठे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 जो है भगवान विष्णु ने बताया महाराज जी इसमें बलदेव जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए बोलो दाऊ दादा की दाऊ जी ने भी इस गोष्ठी में भाग लिया देवताओं की गोष्ठी में दाऊ जी ने कहा कल्य उत्थाय यो मर्त्यस्प्रशेद गामबई घृतम दधी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 सख्य वै भूयसी यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्ता शतक्रतज्रधर यज्ञ भूय्स्या विषुपदे स्थिताया विशोच्चा पथेताया दवास्वरसहारदेना प्रफुलते सर्वसेतिमा मंत्रेणते नांदेत योग वै विच्यते पापकतेन कर्मणा लोका नवापनों पुंदर गवा फल चंद्रमसो एक हिम मंत्रा विजुष्ट पठेत यहासुगो्ठम्ये नाप न ना भय नोक सहस्रने से लोकम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 श्री श्रीअकुभ नमक्षेख्यासहा नम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 ओम विश्व विष्णु वशत्कारो भूत भव्य प्रभु भूतकृत भूतमृत भाव भूतात्मा भूत पूतात्मा भूत भूत पूत परमात्मा च मुक्ता परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र जुक्षर एव योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेशरा नारसिंह बभु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा इत्यादि प्रकार से भगवान के सहस्रनामों का वर्णन किया है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 ब्राह्मणों के महात्म्यों का पुनः पुनः वर्णन है और इसके बाद अब अंतिम बात भीष्मण पर्व की है भीष्म जी ने कहा राजन अब तुम जाओ और तैयार होके आओ जाते तो निश्चित ही कथा सुनने के बाद फिर चले जाते हैं बोले महाराज हम जावे और कब आवे क्या तैयारी करके आवे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 यही बात है वह कि अभी कृपा कर जैसानुकूल हो श्री गोलोक बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे बड़ी कृपा श्री युधिष्ठिर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 मालाएं पुष्प रेशमी वस्त्र चंदन अगरू काला चंदन और महाराज दिव्य मालाएं अनेक प्रकार के रत्न और जो श्री कहते हैं कि जिस अग्नि की स्थापना अग्निहोत्र के अग्नि की स्थापना स्वयं भीष्म जी ने की थी उनके अग्निहोत्र की अखंड अग्नि को भी उनके संस्कार के लिए लेते आए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 भीष्म जी ने बड़े स्नेह पूर्वक युधिस्थिर के मस्तक पर अपने हाथ पधराए हैं और कहा कि देखो बेटा युधिस्िर तुम्हारा और हमारा जो संवाद है यह अनंत काल तक जीवों को धर्म के सूक्ष्म रहस्यों का सांगो पांग स्वरूप का बोध कराता रहेगा तुम तो स्वयं धर्म विग्रह धर्म रूप हो अष्ट पंचा शतम रात्र्या शयान साद्य में यथा वर्ष तथा कहते हैं युधिषि इन बाणों की सया पर पड़े पड़े असह्य वेदना सहन करते हुए मुझे अट्ठावन दिन व्यतीत हो चुके हैं ये अठावनवा दिन है सत्तावन दिन हो चुके आज अट्ठावनवा दिन है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 हम लोग भी करते हैं ना किसी के सम्मान में थोड़ी देर का मौन करते हैं कहना पड़ता है फिर भी लोग बीच बीच में आंख खोल के देखते हैं कि मौन कब छूटने वाला है और जाने क्या क्या सोचते हैं क्योंकि जबरदस्ती मौन कराया जाता है पर भीष्म जी के प्रति संपूर्ण ब्रह्मांड ने संपूर्ण प्रकृति ने संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों ने अपना सम्मान व्यक्त किया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 धरतराष्ट्र जी के द्वारा कराया है अंतिम संस्कार और इसके बाद सबने जलांजलि दी है भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करके जलांजलि दी है भगवान उनके संस्कार में सम्मिलित हैं भैया मरे सकल मरी है सकल न जाने कितने मरे और सबको मरना पड़ेगा लेकिन त्रेता में जटायु जी की मृत्यु को सराहा गया और द्वापर में भीष्म जी की मृत्यु को सराहाया गया धन्य जटायु समको ना ही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 वो बिचारे दक्षिणा से महापूरण हो गए कितना धोवे और कितने दिन तक धोवे धोते धोते थक गए बोले अब पड़ा रह दो जो रहा सुबाकि बचा तो बचा रह दो इतना हीरा जवाहरा सोना चांदी दे दिया उनको उठाने उठा के नहीं ले जा पाए महीनों तक धुलाई करते रहे फिर भी धो नहीं पाए तो बाकी बचा कुचा छोड़ के आ गए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 संतों का भक्तों का ब्राह्मणों का विशेष आदर करता हूँ और उनकी बुरी भली सब स्वीकार कर लेता हूँ किंतु मैं अपने ही पर आ जाऊँ तो मुझे किसी का साप स्पर्श नहीं करता आपकी वाणी व्यर्थ चली जाएगी आपकी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी आप जबरदस्ती दादागिरी मत दिखाइए कि हम शाप दे ही देंगे इतना कहने के बाद उतंक जी ठंडे पड़ गए बोले चलो कोई बात नहीं तो जिस रूप का अर्जुन को दर्शन कराया उसका दर्शन करा बोले हाँ वो कर लो विराट रूप का दर्शन कराया है और वरदान दिया है कि हे भगवान इस मारवाड़ की धरती को आप वरदान देकर के जाइए भगवान ने वरदान दिया है यहाँ दिव्य औषधियाँ होंगी यहाँ की गायें दुधारू होंगी पयस्वनी होंगी यहाँ जन्म लेने वाले लोग धर्मात्मा होंगे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 उत्तंक भगवान को शाप देने को उद्यत हो गए इतना तप कहा से आया जन्म जी ने पूछा और वैशम जी ने बताया यह उनकी गुरु भक्ति का प्रताप था तो भगवान को भी साप देने को उद्यत हो गए और इधर भगवान लौट कर द्वारिका आए हैं बस् देवकी को महाभारत युद्ध का वृतांत बताया अब वध की बात बताई है और सब लोग बड़े दुखी भये हैं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 मेरी शरणागति को स्वीकार करते हुए मेरी अनन्या भाव ऐसी उपासना अवश्य करना चाहिए ये ऐसे वैसे भक्ति प्राप्त नहीं होती है जन्मांतर सहस्रेशु तपसा भावितात्म नक्तिरुत्पज तातो मनुष्याण संसया हजारों वर्ष जन्मों तक तपस्या करने के बाद सब कहीं संत सदगुरु की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है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 इसलिए मेरे भक्तों का कर्तव्य है वह मेरी अन्य भाव से उपासना करें देखिए वैष्णव को मद भक्ता ये नरश्रेष्ठ मदगता मतपरायणा मद मध्याजिनो मद मन नियम स्थान प्रयत्न पूजे ये भक्तमाल का सिद्धांत कह रहे हैं भगवान भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हो मेरे मन में लग...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 मेरे मस्तक पर हाथ फेरो मेरे शरीर पर हाथ फेरो तुम बड़े पवित्र आत्मा हो मैंने बहुत पाप किए हैं बहुत अन्याय किया लेकिन इतना आदर कभी मेरे सब पुत्रों ने नहीं दिया जितना अकेले तुमने हमें आदर दिया है मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हारा मस्तक सुझना चाहता हूँ महाराज जी लिखा है की धृतराष्ट्र ने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 और कहा बेटा अब वस्त समय आ गया है मैं पिछले दिनों से निरंतर तप कर रहा हूँ अपने आप को कस रहा हूँ मैंने राज्य की भोगों का त्याग कर दिया है और मैं कई कई दिन तक भोजन नहीं करता हूँ जल पीकर रह जाता हूँ वायु पी कर के रह जाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को तप के द्वारा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 व्याकुलता से जंगल में विचरण करने लगे हैं विदुर जी दिखाई पड़े हैं विदुर जी को देखकर के युधिष्ठिर भागे हैं और जैसे ही महाराज भागे हैं बिदुर जी भी भागे हैं। एक वृक्ष के नीचे वृक्ष से टिक कर के विदुर जी खड़े हो गए हैं उनके विलक्षण तेज के सामने श्री युधिष्ठिर भी ठिठक गए हैं वे ध्यान विदुर जी का दर्शन कर रहे हैं आज महान योगियों की सिद्धों की परमहंसों की महा मुनिंद्रो की अवस्था आज विदुर जी ने प्राप्त की है विदुरु जी ने अपनी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा है दोनों के नेत्र जब मिले हैं व्यासि वर्णन करते हैं वैशम्पायन जी वर्णन करते हैं विदुरु जी के शरीर से तेज निकला नेत्रों के मार्ग से तेज निकला और युधिष्ठिर के नेत्र मार्ग से उनके भीतर समाहित हो गया ये क्यों क्योंकि धर्मावतार विदुर हैं और धर्मावतार युष्ठिर है एक ही धर्म तीन रूप से प्रकट है श्री श्री विदुरजी महाराज महाराज और स्वपच भक्त वाल्मीकि इन स्वपच भक्त और विदुरजी दोनों का समावेश युधिष्ठिर में हो गया है और युधिष्ठिर भगवान के धाम को गए हैं युधिष्ठिर ने विदुरजी के शरीर को उठाया है लकड़ियां इकट्ठी करके संस्कार करना चाहते थे उसी समय आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने कहा कि हे महात्मा हे युधिष्ठिर आप इस प्रकार का प्रयास मत करो विरक्त संन्यास धर्म का यति धर्म का पालन करने वाले का अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए अग्नि संस्कार सिद्ध है श्लोक संलोक प्रमाण के लिए धर्म संचस्काराय धर्मराजस् संचस्का, तत्रस्कार दग्धु कामोविद्वान्न अथ बागभ्य भासत भो भो राज न दग्ध्यम विदुर विदुरयक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 शास्त्र की मर्यादा यही है आप लोग कहेंगे तो सन्यासी के लिए है बैरागी के लिए नहीं है शास्त्रों में सन्यासी वैरागी का भेद नहीं है चतुर्थाश्रमी को सन्यासी कहा जाता है आप बड़े बड़े विद्वान बैठे हो ये साधुओं का आश्रम क्या कहा जाएगा ब्रह्मचर्य की गृहस्थ की बानप्रथ की सन्यास क्या कहा जाएगा गृहस्थ तो कहा नहीं जा सकता है? तब क्या कहा जाएगा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 एकांत में दुर्वासा जी की जमात पड़ी थी एकांत वासा झगड़ा न जाता दस हजार चेला थे दुर्वासा जी के मर सब त्यागी तपस्वी अखंड विभूतिया वो सब बैठे थे महाराज उसके बेटा होगा कि बेटी अरे मूर्खो श्रीकृष्ण हम ब्राह्मणों का ऋषियों का इतना आदर करते हैं और तुम उनकी संतान बखौल उड़ाते हो महात्माओं का कान खोलकर सुन लो न बेटा होगा न बेटी होगा लो एका भयंकर मूसल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 और इधर भगवान ने सबको आज्ञा दी प्रभाषक क्षेत्र में आए हैं महाराज बात बात में झगड़ा हो गया आज झगड़ा होकर खत्म हो गया ऐसी कोई चीज एजेंसियों ने पी ली जिससे दिमाग खराब हो गया और इसके बाद विनाश हो गया कि क्या जरूरत थी महाराज विश्व को जुआ खिलाने की ठाकुर की लीला और अपने परिवार के लोगों को मादक पदार्थ खिलाने की जो इतने पवित्र आत्मा ऐसी बुद्धि बिगाड़ने की जरूरत क्या थी की ठाकुर जी की लीला है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 बोले तुम ज्यादा भोजन करते हो जो तो ज्यादा भोजन करते वो भी ससरीर स्वर्ग नहीं जा सकते थुंस थुंस के नहीं खाना चाहिए और तुम भी अपने बल्कि डींग से हो सब ने भगवान उच्चारण पूर्वक देह त्याग किया है युद्ध स्थिर आगे बढ़ गए हैं और अब देवलोक की सीमा में उनका प्रवेश हो गया देवदूत दिव्य दिमान लेकर के आ गया बोले महाराज इस विमान पर आप सवार हो जाइए। युधिष्ठिर ने कहा अयम स्वाभूत भव्य स भक्तो नित्यमेव स गच्छेत मैं साधम आनी संस्या ही ही हे भगवन, हे देवराज इंद्र ये कुत्ता हमारा बड़ा भक्त है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 कुत्ते में आसक्ति होगी मृग पाल लिया जर भरत जी ने और मृग में आसक्ति होने से मृग शरीर हो गया तो कुत्ते में ममता होगी तो कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा इसलिए कुत्ता पाले सो तो कुत्ता और कुत्ता मारे सो तो कुत्ता कुत्ते को टुकड़ा जरूर देना चाहिए पर घर में पालन नहीं करना चाहिए हमारे कुछ खास चौपाले महाराज जी रात को तो तो आवाज करके कुत्तों को टुकड़ा देते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 सातःकाल उठ करके धर्मराज का नाम लेने से धर्म बढ़ता है धर्मोतिर्तना पापम प्रणश्यति ब्रको भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट होता है शत्रुर शत्रुनश्यति धनंजय कीर्तन अर्जुन का नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है और नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में रोग नहीं होते है अब महाभारत का अत्यंत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 आपको बताई जा चुकी है और सूर श्याम गोशाला के महोत्सव का भी निमंत्रण है और श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी के समायोज में जो प्रथमेड़ा गोधाम में इस बार महोत्सव हो रहा गर्ग संगीता की कथा है उसमें भी आप सबका सादर निमंत्रण है अब हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं महाराज जी कृपा पूर्वक अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें जय गो माता जय गोपाल हम आप सब परम पूज्य हरे नमा धाम वाले बाले नाभ लेंगे अभी इसके पूर्व सूचना आपको दे दें हमारे देश में गौ रक्षा अच्छा के लिए अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया उसी गौभक्ति की श्रृंखला में एक ऐसे महान गौ भक्त हुए हैं जिन्होंने कसाइयों को कसाइयों से गौ माता को मुक्त कराया अनेक अनेकने वन्न कराए और वह उन महापुरुष को लोगों ने पकड़ा और कहीं बाहर भी ले गए लाहौर के जेल में रखा गया उनको फांसी दी गई, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था कब उनको फांसी दी गई अभी कुछ समय पूर्व उसका पता चला है तो उन महापुरुष के स्मरण में उनकी श्रद्धांजलि सभा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 शांति मिले उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है आप सबसे निवेदन है विशाल गौ भक्त बलिदान दिवस है रविवार 27 जुलाई 2014 हजार चौदह प्रातः दस बजे से ये जिन्द में होगा जो भी महापुरुष जाएं वहां पहुँचे क्योंकि इतने गौभक्तों ने बलिदान दिया है आप अधिक लोग पहुंचेंगे तो उनके परिवार वालों को एक सांत्वना मिलेगी इतने लोग हमारे पीछे है अब हम आप सब कुछ महाराष्ट्र की वाणी का लाभ लेंगे जय श्री सुदेवाय हरे परमात्मने परणतक्लेशोविंदय नमो नम श्रीराधा कृष्णस्वई कृष्ण राधास्वूं कलात्मान सदा भजे सुदर्शन महाज्वाला कोटिूयसम्रभ अज्ञानीरांधा विष्णोर्माग प्रदर्शय वंदे महापुरषते शरणारिंद वंदे भजश्री कृष्ण कृष्ण वंदे भजश्री कृष्ण कृष्ण वंदे राधा कृष्ण कृष्ण वंदे राधा कृष्ण कृष्ण वंदे परम कृपालम् कृष्ण वंदे परम कृपाल कृष्ण वंदे दीन दयालम कृष्ण वंदे दीन दयालम म वे भज श्री राम वंदे भज श्री राम वंदे सीताम राम वंदे रामम रामम वंदे हनुमत रामम रामम वे हनुमत राम कृष्ण वंदे सर्वुख हणम कृष्ण वंदे सरदुख वंदेसुखकरण वंदेसुखकरण कृष्ण वंदे प्राण अधारम वृष्ण वंदे प्राण अधारम वंदे प्राण अधार वे प्राणे अधार कृष्णम वंदे भक्त प्रतिपालेष वंदे भक्त प्रतिपाल वंदे भक्त प्रतिपाल भक्त प्रतिप्राणाधार प्राणिश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री वृंदावन बिहारी गोलूक बिहारी प्रभु के चरणों में अहर निष्प्रणांग सुदर्शन चक्रावतार जगद गुरु भगवान श्री रंबारकाचार्य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 परम पवित्र ठाकुर जी में समर्पक स्थिति की जो सुंदर व्याख्या हमारे समस्त वैष्णव जगत के संत शिरोमणि मनुपीठ वाले महाराज जी गुणानुवाद और अपनी पूर्ण प्रवचन के माध्यम से हम सब लोगों को ज्ञान गंगा में भक्ति युक्त इस पवित्र स्थिति में आनंद विहोर कर रहे थे हमारे वाराणसी में रहते हुए अत्यंत निकट रहते हुए अध्ययन में रथ हमारे सहपाठी रेवा सब के महाराज जी एवं सभी संत जन गुरुतल्य बुजुर्ग संत महापुरुष सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए एवं पलसाणा श्री गोपाल जी के मंदिर के मृत श्री मनोहर शरण जी महाराज एवं जगन्नाथपुरी के हमारे संत क्या नाम सुद्धानंद जी महाराज सुधानंद जी महाराज जो हम लोग नर्मदा यात्रा में बड़े आनंद की अनुभूति करते रहे और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 और मैं तो कहूंगा हमारे प्रिया जी के जो नक्सिखा नासिका में क्या धारण किया जाता है तुहागिन माताएं क्या धारण करती हैं उसको कहते हैं नथ तो शर्मा जी का नाम है नथमल शर्मा जी है ऐसे नथमल शर्मा जी ने आप और हम सब लोगों को बाहर इतनी गर्मी है बिल्कुल दिन के समय में एकदम गर्मी है पर ठाकुर जी की कथा महाराज जी के माध्यम से इतने सत्संग की जो सुधा की दृष्टि करवाई है ये भक्तिरथ गंगा और ये भक्ति वातावरण युक्त संतों का एक साथ इतने संतों का दर्शन होना ये लोहारगढ़ जो यहां की पवित्र भूमि है यहाँ शीर्ष है हमारे मनोहर संजीव महन कह रहे थे यहाँ पर जल जहां पर लोहा गल गया था पांडवों का इस पवित्र स्थली में जो कुंभ का आयोजन किया है ऐसे नक्फल परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आप सभी भक्त समुद्रों को साधु बा कल पंतजनों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने भाग उद्वार दिए बस मेरा एक ही कहना है कि आप लोगों ने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 वैष्णव जन को तेने कही जो पीर पराई जाने रे ये बड़ी सुंदर भाव सम्भवतः नरसी मेहता जी का है तो हम सब लोग परम वैष्णव है यहां पर गौ माता के प्रति महाराज जी का कितना लगाव है पखभेड़ा वाले महाराज जी का कितना भाव है और हम जितने भी यहां संत तो सब भक्त बैठे हैं हमारी गौ माता पूज्य है इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है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 है हैं, कुल के हैं चैत्य महाप्रभु के अन्यायी हैं, हम सभी कृष्ण हम सभी उस श्री के कृपा पात्र हैं भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं शंकरम शंकराचार्यम केदम वाघायणम उस शंकराचार्य के कृपा पात्र हैं हम सब लोगों का एक ही मत है एक ही भावना है कि आने वाली जो नास्तिक की कुंभ की जो डुक्की लगे उस समय हम लोग गौ माता की जय कहते हुए डुक्की लगाते हुए ये हमें सुनने को मिले और कार्यान्वित रूप में, में मिले कि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो गई ये भावना के साथ यदि हम कुंभ मेला मनाएंगे तो हमारा कुंभ मेला और हमारे बड़े बड़े हौदों में बैठना चांदी के रथ पर बैठ करके जाना छत्रसवर पर चल करके जाना हमारे संतों का सार्थक होगा ये मेरी भावना है मैं यदि अनुचित बोल गया हूँ संत समाज हमारी धृष्टता पर क्षमा करें पर हमारी भावना है यदि हम सभी संत शरदर्सन क्या स्मारक क्या वैष्णव क्या सभी भारत के व्यावसायिक वर्ग इंटरनिस्ट समय व्यापारिक वर्ग यदि हिंदू समुदाय एक हो जाए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 गोरेलाल जी वाले महाराज जी हम सब चारों गोते लगा रहे थे वहीं पर ये भाव हुआ कि गर्ग संगीता की कथा जहां पर गो महिमा है वो गोपाष्टमी के समय इस बार नंदक राम पथमेढ़ा गौधाम में हो और उसी संकल्प के अनुसार ये कार्यक्रम बना ये गोलोक परिवार के तरफ से कथा तो है ही पर आप सभी गौभक्त परिवार के तरफ से आयोजन है इसमें केवल गोलोक परिवार का नाम नहीं है मैं जानता हूँ की हमारे झुंझुनू मंदिर के प्रधान ट्रस्टी रुइया परिवार नरेश गर्ग और सभी भक्त लोग यहां पर आए हुए हैं झुंझुनू मंदिर में माता का अभिषेक दुग्ध के द्वारा होता नहीं था मैंने निवेदन किया कि यहां देसी गाय आए दो साल पहले हम गए और वहां से गऊशाला से गऊ लेकर के आए और इस समय वहां पर संभवतः 20-25 गऊ माताएं हैं और सुबह रोज झुंझुनू वाली माता का अभिषेक होता है इसी प्रकार से यदि आप और हम लोग भी एक एक मुट्ठी गौग्रास का जो सक्षम है गौग्रास निकालें अन्यथा जो किसान वर्ग है वो देसी गौ माता की सेवा करें यही महाराज जी का संदेश है यही पति वाले महाराज जी का संदेश है हमारा भी यही संदेश है इन्हीं शब्दों के साथ हमारे रेवा साहब पीठ के महाराज जी जो बड़े ही विद्वान है और हमारे परम मित्र हैं हम लोग साथ में बनारस में पड़े हैं उन्होंने बहुत सुंदर में 13 करोड़ ना, राम नाम की यहाँ पर बहुत सुंदर यज्ञ हुआ उसका भी विमोचन महाराज और सभी संत लोग मिलकर के कर रहे हैं हाँ तो ये मंजूश्री इसका विमोचन हो रहा है और आप लोग सभी को प्राप्त होगा इसके द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ आज सामग्री हमारे सनातन संस्कृति की प्राप्त होगी आप इसको अवश्य अध्ययन करें संभवत बाहर रखा गया है कि आप लोग प्राप्त करके जाएं बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वचदानंद भगवान श्री कृष्ण की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की हर हर महा जय जय पार्वती पार्वदी आज हम सब लोग श्री महाभारत पंचवेदकीय के उपाख्यान के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र क्या